श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन अद्भुत प्रत्यक्ष के फलस्वरूप नरेंद्र नाथ के श्री रामकृष्ण देव के संबंध में धारणा अस्तु श्री रामकृष्ण देव की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से ही नरेंद्र के मन में द्वितीय बार वैसा भावांतर उपस्थित हुआ था और उससे वे एकदम स्तंभित हो गए थे उन्होंने हृदय से अनुभव किया था कि इस दूर त्रिक्रमणीय दैवी शक्ति के सामने अपने मन और बुद्धि की शक्ति कितनी तुक्ष है श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इससे पहले अर्धोन्माद रूप से उनकी जो धारणा हुई थी वह बदल गई किंतु दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप प्रथम बार उपस्थित होने के दिन उन्होंने एकांत में जो कुछ कहा था उसका अर्थ और उद्देश्य इस घटना से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया यह कहा नहीं जा सकता वे समझ सके थे कि श्री कृष्ण दैवी शक्ति संपन्न अलौकिक महापुरुष हैं इच्छा मात्र से वे उनके जैसे मनुष्य के मन को उच्च पथ पर चालित कर सकते हैं परंतु संभवतः भगवत इच्छा के साथ उनके इच्छा पूर्णतया एक होने से ही हर एक के लिए उनके मन में वैसी इच्छा का उदय नहीं होता अतः इस अलौकिक महापुरुष की अयाचित कृपा प्राप्त करना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है नरेंद्र को बाध्य होकर इस प्रकार की मीमांसा में आना पड़ा था और इससे पहले कि अपनी अनेक धारणाओं को भी उन्हें परिवर्तित करना पड़ा था अपने जैसे दुर्बल मनुष्य को आध्यात्म जगत के पथ प्रदर्शक अथवा श्रीगुरु के रूप में ग्रहण करने और बिना विचारे उनके सभी आदेशों का पालन करने में उन्हें बहुत आपत्ति थी विशेषतः ब्राह्म समाज में प्रविष्ट होने के बाद उनकी यह धारणा अधिक पुष्ट हो गई थी परंतु इन दो दिनों की घटनाओं के कारण उनकी पूर्व धारणा पर भारी चोट लगी उन्होंने समझा विरले होने पर भी सचमुच ऐसे अनेक महापुरुष संसार में जाकर जन्म ग्रहण करते हैं और उनका अलौकिक त्याग तपस्या प्रेम एवं पवित्र भाव साधारण मनुष्यों की छोटी बुद्धि में उत्पन्न ईश्वर संबंधी धारणा का अतिक्रमण कर जाते हैं अतः उन्हें गुरु रूप में ग्रहण करने पर मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है किंतु साथ ही श्री रामकृष्ण देव को अपने गुरु रूप में मान लेने पर भी बिना विचारे उनके सभी आदेशों का पालन करने में वे उस समय भी सम्मत नहीं हुए थे त्याग के बिना ईश्वर लाभ नहीं होता यह धारणा नरेंद्रनाथ के मन में पूर्व संस्कार के कारण बचपन से ही प्रबल थी इसलिए ब्राह्मण समाज में प्रविष्ट होने पर भी उन लोगों के दाम्पत्य जीवन संस्कार से संबंधित सभा समितियों में जाने की इच्छा नरेंद्र की नहीं होती थी सर्वत्यागी श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन और अपूर्व शक्ति का परिचय पाकर उनके भीतर त्याग का भाव इसी समय से बहुत बढ़ गया था परंतु एक विषय की ओर से युद्ध का ध्यान अधिक आकर्षित होने लगा उन्होंने समझा था कि ऐसे शक्तिशाली महापुरुष के संपर्क में आकर सामान्य लोग थोड़ी परीक्षा करके अथवा परीक्षा किए बिना ही उनकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं परंतु अपने को उससे बचाना होगा अतः इन दो दिनों की घटनाओं से श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपने मन में विशेष भक्ति का उदय होने पर भी उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब से विशेष परीक्षा द्वारा स्वयं अनुभव या प्रत्यक्ष किए बिना वे उनकी अलौकिक दर्शन से संबंधित किसी बात को ग्रहण नहीं करेंगे यदि इससे उनका अभिप्राय भी होना पड़े उनका अप्रिय भी होना पड़े तो वह भी स्वीकार है इस कारण आध्यात्मिक जगत के अभिनव अदृष्ट पूर्व तत्वों को ग्रहण करने के लिए अपने को सदैव प्रस्तुत रखने में वे जिस प्रकार चेष्टा करते थे उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव के प्रत्येक अद्भुत दर्शन और व्यवहार का कठोर विचार करने में भी उन्होंने अपने मन को नियुक्त किया था नरेंद्र की तीक्षण बुद्धि में यह सहज में ही प्रतिभाषित हुआ था कि प्रथम दिन की जिन बातों के लिए श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने अर्धोन्माद समझ लिया था उन्हें अवतार मान लेने पर ही उन बातों का आशय समझ में आता है किंतु उनका सत्यानुसंधि युक्तिपरायण मन इस बात को एकाएक कैसे स्वीकार कर लेता अतः ईश्वर कभी यदि उन्हें उन बातों को समझने की शक्ति प्रदान करे तभी उन बातों के बारे में विचार करेंगे ऐसा निश्चय कर वे उस संबंध में कोई मतामत स्थिर न करके कैसे ईश्वर दर्शन प्राप्त कर स्वयं कृतार्थ होंगे अब से श्री रामकृष्ण देव के पास आकर उसी विषय की शिक्षा और आलोचना करने लगे तेजस्वी मन किसी प्रकार का नया तत्व ग्रहण करते समय अपने पूर्व मत का परिवर्तन करने में अपने भीतर एक प्रबल प्रबल द्वंद्व का अनुभव करता है नरेंद्र की भी वैसी ही अवस्था हुई थी श्री रामकृष्ण देव में अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर भी वे उन्हें पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सके और आकृष्ट होकर भी उनसे दूर रहने की चेष्टा कर रहे थे उनकी उस चेष्टा का कहाँ तक फल हुआ यह हम आगे देखेंगे